भाषार्थ हे सूर्य देव हम सदैव प्रीति युक्त शुद्ध मन संपन्न उत्तम दर्शन वाले सुसंतानों से युक्त निरोग तथा निरपराध हैं हे मित्रों से पूज्य प्रतिदिन उदित होते हुए तेरा निरंतर हम जीवित रहते हुए दर्शन करें भाषार्थ हे सर्वदर्शक सूर्य अत्यंत महान तेजधारण करने वाले दिव्यत्मान सबकी आँख सभी प्रतिदिन दर्शन करें, भाषार्थ हे हरित पिंगल वर्ण केश वाले सूर्य, जिस तेरे ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण जगत जाग्रत होकर चलन करता है, तथा तत्त्य रात्र विश्राम लेता है, अच्छी प्रकार सोता है, वह तू हमें पाप आदि से रहित करके अत्यंत श्रेयस्कर आहवा आहवा वसुमत होकर प्रतिदिन उदित होता रह, Shanti ho túl kiranók se šitaltá se tathá ushantá se hommé sukhidáyak ho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 ही सबको बसाने वाले इंद्र शत्रु पर विजय करने वाले तेरे हम बनशाली योद्धा हो जिसकी हम कामना करें तू वह कर भाषार्थ हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र जो दास आर्यवा देवों के अतिरिक्त असुर हमारे साथ युद्ध करने की कामना करता है वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा प्रसाद से हमसे पराभूत हों हम तेरी मदद से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 आज हमारी रक्षा के लिए पास हम बुलाते हैं भाषार्थ है। हे इच्छित फलों को देने वाले इंद्र स्वयं ही सब बंधनों को छेदने में समर्थ अनवपेक्षित बल प्रदान करने वाला तथा यश का दाता तुझे मैं सुनता हूँ इसलिए अपने को या दूसरों को जल्द मुक्त कर सब से परिवर्त हुआ तू कुछ से मुक्त होकर इस यज्ञ में �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 विविध मत बुद्धियों का उदय करो हम यही इच्छा करते हैं वैसे ही यशस्वी तथा उपभोग धन प्रदान करो जैसे पेयों में सोम कारक होता है वैसे ही हमें धनवानों में प्रमुख करो भाषार्थ हे सत्य स्वरूप अष्ट देवों पित्र ग्रह में जरा वस्ता को प्राप्त दुर्देवी घोषा के सौभाग्य प्राप्ति के सहायक तुम हुए Nekiszton ke bhi tum rakhchak ho Annyi tathat durbelon ke bhi tum hi rakhchak nahi Tum hi rog pirit ke rog ko dure karne vali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 भाषार्थ हे अश्वदेवों तुम्हारे प्राचीन काल के वीरतापूर्ण किए पराक्रम के कार्यों का मैं लोगों में वर्णन करता हूँ हे सप्तशरूप तथा तुम दोनों सुखदायक वैद्य चिकित्सक हो तुम दोनों की हमारी रक्षा के लिए ही इस्तुति करते हैं जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युत्त हो ऐसा करो भाषार्थ हे अश्वदय जैसे पुत्र को माता-पिता की भात शिक्षा दो मैं बंदुरहित अज्ञानी कुटुंबहीन तथा अश्रद्धमति वाली durgati तुम उस दुर्गति आने के पूर्वही मेरा उद्धार करो भाशार्थ हे अश्वदेव तुमने पूर्व मित्र राजा की सुध्रुव नामक कन्या को रथ पर चढ़ा ले जाकर उसके पति विमद को समर्पित की थी और तुम दोनों के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 उसे तत्काल ही चलने वाली बना दिया था, भाषार्थ। हे इच्छत फलों की वृद्धि करने वाले अश्वद्वय, तुमने जिस समय गुहा के बीच असुर शत्रुओं ने मृत प्राय रेव नामक ऋषि को रख दिया था, उस समय उसे संकट से बचाया था, तथा तुमने ही सप्त बंधनों में बाधे हुए अत्र ऋषि, जब जलते अग्निकुंड में फे� राजा को एक सफेद रंग का घोड़ा तथा 99 घोड़े दिए थे। ये सब संग्राम में शत्रुओं को जीतने के लिए ही किया था। वह शत्रु सेनाओं को भगाने वाला, बुलाने पर सत्वर आने वाला, इस्तुत्त्य सुखदायक अश्व जो मानवों के लिए बहुमूल्य धन था, प्रदान किया था। भाषार्थ, हे ईश्वर स्वरूप तेजस्वी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 तुम्हारे लिए जो रथ रिभुओं ने किया था उसके उगने पर तेजस्वी आकाश की कन्या उषा फलकट हुई तथा सूर्य से अत्यंत सुंदर दिन एवं रात्रि जन्म लेती है उस ही मन से भी अधिक वेगवान रथ से तुम आओ भाषात हे अश्वद्रय तुम दोनों उस जयशील रथ से पहाड़ की ओर जाने वाले श्रेष्ठ मार्ग का गमन करो शत्रु उस के मुंह से निकाल कर उसको छुड़ाया था भाषार्थ हे अश्वदय तुम्हारे लिए हमने यह स्तोत्र किया है जैसे भृगु पुत्र रथ बनाते हैं वैसे ही हमने यह रथ इस स्तोत्र गुण वर्णन पर योग्य रीति से किया है जैसे युवा पुरुष को प्रेम कन्या को अलंकृत कर देते हैं वैसे ही हम यह स्तुति अत्यंत हासार्थ हे कार्यों के दृष्ता अश तुम्हारा ते जस्वी में प्रातह जाने वाला बहुत बड़ा दिन पतिदिन सब मानमों के लिए सुख भोगदायक धन वहहन करके ले जाता है वहन करके जाने वाले उसे ते जस्वी के समय अपने यज्य की सफलता के लिए कौन यजमान स्तोत्र से उसे भूषित करता है तुम्हारा वह कहां है जिससे lately yeah. Tum dónu ráttr méne kahan Tathah dinn ke sameh kahan jatet ho Kahan sameh vitit keretet ho Kahan vidva istri Shayan sthán meh dutiyyavar ko dèvar ko bulaati hai Tathah kámini Apeni ptika samaadar kereti hai Voisi hi yagy meh sadaar Tumhye kong bulaata hai He neetah ashw Pratah kal meh čararn Mrdvacchanu se Aishwariya sampan raja ki istutit keretai Usi prakár Subh tum dónu ke liyee